आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एम सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज संडे है एक बज चुका है सलामी जिंदगी कार्यक्रम शुरू हो रहा है और आज के इस सलामी जिंदगी को सजाने के लिए हमारे साथ सूरत से निर्मला जी जुड़ी हुई हैं निर्मला जी सिस्टी रनिंग है लेकिन एंग एंड एक्टिव उनकी आवाज से आपको पता चलेगा तो आप सभी की तरफ से निर्मला जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद निर्मला जी बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताइए अपने परिवार के बारे में बताइए विस्तार से में, मेरा जन्म हुआ है राजस्थान में जी। और फिर मैं स्टडी जो की है पूरी बॉम्बे में की है और शादी मेरी हुई है बरहानपुर में और उसके बाद में मैं हो गई तो स्टडी मैंने पूरी बॉम्बे में की है तो फर, फर्स्ट ईयर हाँ फर्स्ट ईयर की है वो संस्कृत में बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहा था संस्कृत हाँ? और हाँ बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहा था हाँ? उसमें मुझे बहुत और उसके बाद में मैंने ऐसे प्रतियोगिता में भी एस एम यूनिवर्सिटी में उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था तो फर्स्टिंग तो है तो होते हैं तो में में में मेरा फर्स्ट प्राइजिंग मेरा रहा है और उसके बाद में मेरी शादी हुई ब्राहपुर में ब्राहपुर में, में मेरा स्ट्रगल पीरियड गया है शादी के बाद में काफी स्ट्रगल वहाँ पे हमने किया है क्योंकि मैं बॉम्बे से डायरेक्ट बॉम्बे बिग uh, सिटी और उसके बाद में सीधे uh, मेरी शादी पिपरिया हुई और मैं ब्रा को हो गई mm. तो हम छोटे से मकान में रहते थे वहाँ पे मेरे हस्बैंड है जो कपड़ों का काम करते हैं रामगोपाल जी मुंद्रा तो उन्होंने काफी मुंद्रा फैब्रिक्स के नाम से हम वहाँ पे uh, बाद में लास्ट में हम पांच सात साल वहाँ स्ट्रगल uh, किया तो हम वहाँ के किंग कहलाने लगे मुन्द्रा फेब्रिक्स के किंग ऑफ टेक्सटाइल किंग किंग गई ये mm. उसके बाद में हम लोग वहाँ का प्रगति देख करके हम सूरत आ गए सूरत में भी मेरा स्ट्रगल पीरियड रहा मेरे साथ मेरी पूरी ज्वाइंट फैमिली फे, है हम लोग चार ब्रदर हैं पूरी फैमिली के बच्चे मेरे पास ही रहे हैं बचपन में उनको पाल पोस के मैंने ही बड़ा किया है उनको स्टडी भी सब कुछ मैंने ही करवाया है बिजनेस शादी सब कुछ हमारे पास है कि उन्होंने किया है उस समय मेरा स्ट्रगल पीरियड रहा हमारा क्योंकि न्यू हम लोग सूरत आए थे और उसके बाद में हमको बिजनेस डेवलपमेंट करना गृहस्थी को भी ठीक से सेट करना सब कुछ अच्छे से करते हुए अच्छे से किया आपके स्ट्रगल करते हुए फिर उसके बाद में मेरा जो है आ, किसी को ऐसी अच्छी बातें कैसे लेना जैसे अभी आपसे मिली हूं, तो आपके मुझे आ, कुछ गुण लग रहे हैं तो उसको मुझे ग्रहण करना है ये मेरी हॉबिट है कि मुझे अपनी फैमिली में स्ट्रगल करना है तो मुझे ऐसे सबके जैसे अपनी लाइफ को नहीं करना है अपनी लाइफ को पूरे संजोक के रखना है पूरी फैमिली को साथ में ज्वाइंट परिवार है मेरा तो जी परिवार को साथ में लेके ही चलना है और अभी भी हम परिवार होगा करती हूँ मैं और मेरे हजब समाज के बहुत प्रतिष्ठित है वो उपाध्यक्ष रहे हैं ऑल इंडिया के और मैं प्रांत में पहले सेक्रेटरी रही हूँ फिर उसके बाद संगठन मंत्री रही हूँ और 25 सालों से मैं महेश्वरी महिला मंडल में एक कार्यकर्ता के रूप हुई हूँ मैं जो भी सेवाएं वहां पे बोलते हैं वहां सेवाएं हम करते हैं और मुझे काम करने का समाज में कुछ करने का शौक है कि कुछ नया अपने को करना है और उसके बाद में मुस्कान महिला मंडल की संरक्षक ने उसकी मैंने स्थापना करी थी दो में और उसके उसमें हमने नया मंडल बनाया उसमें हमने 60 45 प्लस ही ही को लिया हमने हमने उसका नाम वही लिखा मुस्कान मतलब उसके बाद में लाइफ से मुस्कान चली जाती तो मुस्कान को अपन कैसे लेके आए कैसे उसको संजोए मुस्कान को तो एक ग्रुप मिल जाते तो अपने को कुछ रचनात्मक काम करने है वहां पे भी तो वहां पे भी हमने रचनात्मक काम की है वहाँ की अध्यक्ष हमारी सरलाजी मालू है और मैं फाउंडर मेंबर हूँ और उसके बाद में हमने ये महेशी महिला मंडल से हम जुड़े हुए हैं महेशी मंडल के अभी लेटेस्ट में मैं स्वास्थ्य समिति की संयोजिका हूँ और उसमें भी काफी डॉक्टर्स को बुलाना और उसमें चेकअप कराना और पूरा ट्रीटमेंट कराना सीवर लगाना ये सब काम करने का शौक है तो इसे समाज के माध्यम से कर रही हूँ मैं और फैमिली का तो मेरे दो बच्चे हैं एक बेटा और एक बेटी है और और मेरा बेटा जो है वो अभी मैराथन में अभी उसको गिनीज बुक में नाम आया है दीपक गिनीज बुक में नाम आया है उसको सर्टिफिकेटों से वो अफ्रीका भी गया वो फॉल्ट हो गया था मगर नेक्स्ट टाइम उसकी फिर वापिस तैयारी है उमे में वहाँ पे होता है साउथ अफ्रीका में जो की नाइनटी किलोमीटर्स का रहता है और ये जो था सतारा में हिल स्टेशन का था उसमें गिनीज बुक में नाम आया है और जो मेरी बेटी है वो इंटीरियर डिजाइनर है वो कलकत्ता में है वो टॉप मोस्ट इंटीरियर डिजाइनर में उसका नाम आता है टेन टॉप में वहाँ पे और वो भी डबल गोल्ड मेडलिस्ट है इंटीरियर डिजाइनिंग में उसने चांसलर कॉलेज आपने नाम सुना होगा वहां से उसने स्टडी की है और उसको भी डबल गोल्ड मेडलिस्ट मिला हुआ है और अभी भी वो पूरी उस वाइफ और वर्किंग भी है पूरा कर रही है और मेरे एक बच्चे की शादी करती है उस दो बच्चे हैं दोनों छोटे हैं वो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो लो. और मुझे समाज की सेवा और जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करना सामूहिक विवाह करना ऐसी ऐसा करने से मुझे खुशी मिलती है और स्कूल में जो बच्चे गरीब हैं उनकी मदद करना गरीब बच्चों को खाना खिलाना ये सब मेरी हॉबीज है अभी भी उसका मेरा ये सब काम चलता रहता है कि भाई मुझे कुछ करना है बच्चों के लिए करना है कुछ अपने बुजुर्ग लोगों के लिए करना है कुछ समाज सेवा करना है तो ये सब हमारी रचनात्मक काम चलते रहते हैं और संगठन मंत्री रही है उस समय भी हमने बहुत पूरे गुजरात में भ्रमण किया था पूरा गुजरात में काफी हमने संगठन बनाए जैसे नगर में बनाया भरूच में बनाया ये उसके बाद में धाम गए और कापड़गंज गए साबरकांटा गए सब क्योंकि तो छोटी छुट छोटी प्लेसेस है वहां पे महेशी परिवार है मगर बहुत कम लोग वो महेशी जानते हैं कि त्यौहार कैसे मनाते हैं उनको इकट्ठा करके समझाया की अपन कैसे प्रोग्राम समाज में कैसे प्रोग्राम होते हैं महेश का का है तो ये कैसे करते हैं वो लोग नहीं जानते थे ये सब चीज़ कहा संगठन बनाओ इसके माध्यम से आप प्रोग्राम कर पाओगे और अपने महज समाज का नाम ऊंचा होएगा तो काफी वहाँ पे संगठन सुचारू रूप से चल रहे हैं सूरत में भी काफी संगठन बनाए और वहाँ पे बाहर भी बहुत संगठन बनाए हैं तो संगठन अभी सुचारू रूप से चल रहे हैं निर्मला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और सेवा के बारे में बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कहते हैं अच्छा कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है कार्य को कल पर टालना या फिर सही समय का इंतज़ार करना केवल अपने को धोखा देना है तो आइए आगे बढ़ते हैं निर्मला जी से बहुत ही अच्छी बातें होगी और मैं चाहूंगा कि निर्मला जी जैसे शुरुआत में आपने अपनी पहचान में बताया कि आप संस्कृत में अच्छा करती थी तो संस्कृत की कुछ बातें हमें ज़रूर बताइए क्योंकि आज हमारे जो मॉडर्न स्कूल के बच्चे हैं या मॉडर्न स्टाइल वाले बच्चे सब सुन रहे हैं तो उनके लिए संस्कृत क्या है संस्कृत से क्या मिलता है थोड़ा सा उसके बारे में बताइए संस्कृत जो अपन पढ़ते हैं संस्कृत तो एक सो अपना जो माइंड है मतलब ब्रेन है अपना बहुत तेज होता है मतलब जैसे बहुत दूर तक की आदमी सोच सकता है उसका उसको हर चीज का ज्ञान हो जाता है मतलब उसकी जो पावर पावर बोलना चाहिए बॉडी का जो पावर है अपना वो बहुत ज्यादा बढ़ता है और संस्कृत से अपना शुद्धिकरण भी होता है संस्कृत पढ़ेंगे तो अपन पूरा हर का समझ लो आ, अपने शब्दों में अपने जो प्रभु को भी तो श्लोक पढ़ते हैं तो वो भी, अपने लिए, आ, हैं। और वो भी अपने लिए कुछ अपने पर अनुग्रह करते हैं वो अपना भी।, कि भी देखो ये आज संस्कृत को कितनी महत्व दे रहे हैं हिंदी में तो अपन पढ़ते ही है लेकिन अगर आज संस्कृत जो छूट रही है अपने स्कूलों से तो मेरा ये कहना है कि जो वापिस नरेंद्र जी मोदी ने ये उठाया कि संस्कृत स्कूल में होना चाहिए तो ये मोस्ट है कि स्कूल में संस्कृत एंड योगा होना ही चाहिए कि संस्कृत से अपना आ, हर चीज आप मतलब देखिए ना जो भी पहले आ, पुराने लोग थे वो उन लोग को इतना सब स्टडी नहीं करना पड़ता था संस्कृत के इतने ज्ञाता थे कि उनको दूरदर्शिता का पता लगता था आज वो देखिए कहा के कहा अपन पहुंच रहे हैं वो कहा की कहा पहुंच गए थे उसमें संस्कृत के माध्यम से ही गए है ना संस्कृत से ब्रेन अपना पूरा एकदम ब्रेन uh, की जो नशे हैं पूरी वो खुल जाती है इतनी अपनी नशे और याददाश्त जो मेमोरी बोलना चाहिए बहुत शार्प हो जाती है संस्कृत से तो मेरा यह उद्देश्य है कि संस्कृत तो अपने को एकदम मेन अपने स्टडी में बच्चों को आजकल संस्कृत का थोड़ा ज्ञान या पढ़ाना चाहिए मतलब तो इंग्लिश भी करना है तो इंग्लिश भी संस्कृत से ही निकला हुआ है संस्कृत से ही इंग्लिश निकली हुई है जो अंग्रेजी भाषा अपन बोलते हैं तो संस्कृत से ही सब भाषाएं निकली हुई है हाँ। अपन ने उसको तो छोड़ दिया है बाकी सब सब भाषाएं अपन ने आप देखिए वहाँ साउथ में तो संस्कृत का कितना ज्यादा है जब वो संस्कृत बोलते हैं और जो पढ़ते हैं तो कितना अपने को अच्छा लगता है और उनका देखो मेमोरी उनका जो चेहरे का तेज है वो सब कितना स्ट्रांग है वो पावर ऑफ पावर बहुत ज्यादा है उन पर संस्कृत पढ़ने से अपने को और यह मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है अपने संस्कृत पढ़ने से जी निर्मला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया संस्कृत से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है हमारा माइंड और बॉडी डेवलप हो जाता है और बहुत ही अच्छा विकास ग्रोथ हम कर पाते हैं और बहुत दूर तक हम सोच पाते हैं ये आपने बताया बहुत ही अच्छी बातें और आपने ये भी बताया कि आज जो वर्तमान में लोग इंग्लिश वगैरह जो भी दूसरी भाषाओं को तवज्जु देते हैं वो सारी भाषाएँ भी उसी से निकली हुई है ऐसा आपका कहना था तो आइए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मेरे ख्याल से संस्कृत भी एक अच्छी भाषा है जिसको हम सीखते तो हमारे जो भारत की परंपरा है जो हमारे संस्कार है वो भी डेवलप होते हैं जिससे हम एक अच्छे भारत के नागरिक बनकर भारत के प्रति समर्पित होकर कार्य कर सकते हैं निर्मला जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा हमारे जीवन में जैसे कि आपने संस्कृत पढ़ा है तो महाभारत गीता ये सब कुछ भी आपने पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आप सुना भी होगा तो महाभारत या गीता में या फिर रामायण की कुछ एक बात जो आपको बहुत पसंद आती है उसके बारे में बताइए आ, मतलब मैं आपको बता दूं कि मैं रामानुन संप्रदाय से हूँ तो मैं उनके बारे में आपको बता सकती हूँ जैसे रामानुंद स्वामी जी तेलुगु या तेलुगु एंड संस्कृत में ही आ, जो वहां पे कांची में भरदराज भगवान है उनको स्तुति वो उसी से सुनाते थे और भगवान उससे बड़े खुश होते थे भगवान बोलते थे मुझे आके आप रामानु स्वामी जी आपने नाम सुना होगा जो उनका अभी शताब्दी वर्ष चल रहा है जी जी और उसको हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारी इटारसी में होने वाला है तो उसको आप अभी आपने मोदी जी ने स्पीच दी थी अभी लास्ट हाँ. तो उन, उसमें भी उन्होंने रामानु जो जगत गुरु कहलाते हैं उनका उन्होंने चर्चा करी है हुँ. उसकी उनकी चर्चा करी है और जो हमारे जो रामानु स्वामी जी है तो हम लोग मतलब आप लक्ष्मी जी का रूप बोलेंगे हम गोदम्बा को बहुत मानते हैं तो वो सब साउथ के जो है हमारे श्री रंगनाथ भगवान उनसे उनकी शादी हुई है तो मुझे वो प्रकरण बहुत अच्छा लगता है कि गोदम्बाजी ने जो भगवान को रिजाया है अपनी गोपियों को लेके वृंदावन वहां पे उन्होंने वृंदावन बनाया और वहां के सब लोगों को जो भी है उनके साथ थे उनको वो गोपी भावना से देखे उन्होंने भगवान को रिजाया और भगवान को उन्होंने बर रूप में प्राप्त किया और उन्होंने संस्कृत भाषा में मतलब संस्कृत भाषा में ही उन्होंने भगवान का मुखोल्लास किया है संस्कृत भाषा में ही भगवान का स्तुति की है भगवान रघुनाथ भगवान खुश हुए और फिर उनसे उनकी उन्होंने शादी करी है तो ये हमारा आता है पंद्रह दिसंबर से लेकर चौदह जनवरी फोर्टीन जनवरी मतलब संक्रांति पे आ, रियली में वो भगवान के आ, मंदिर में जाते हैं तो भगवान के से अंदर विग्रह समा जाता है उनका और ये ओरिजिनल कथा है और ज्यादा पुरानी नहीं है ये ये ज्यादा पुराना कलयुग में ही उनका उतार हुआ है। तो है। उनको बहुत स्रोत है, है, करते, करते हैं और रंगनाथ स्त्रोत करते हैं उसके बाद कनक धारा स्त्रोत करते हैं नारायण कौच पढ़ते हैं और मेरे को सबसे ज्यादा है सुदर्शन कौच से अच्छा। बहुत ज्यादा हाँ जिससे की बॉडी में पावर आता है सुदर्शन कवच से मुझे ऐसे स्टोरी या कोई भी आ, बहुत ज्यादा जो है वो रंगनाथ भगवान गोदम्बाजी से ही है और उसके बाद में जो भी स्त्रोत वगैरह है वो ज्यादा मतलब मैं रुचि करती हूँ जैसे सुदर्शन कवच हुआ नारायण कवच हुआ नरसिंह हुआ नरसिंह कवच हुआ तो ये भगवान को रिझाने वाले स्त्रोत है कि भगवान अपने पे कैसे खुश हुए और अपने पे बॉडी में पावर कैसे बढ़े अपनी जो भी अपन सब कुछ अपन अपने मुठ्ठी में है हर चीज तो उसको कैसे अपन उसको संजोके कैसे रखे लोग तो वो चीज उससे प्रा, उनसे प्राप्त हुई है मतलब वो खुद भगवान की माला पहनते थे जो की हमारे रामानु संप्रदाय में ही है ये चीज हाँ तो ये चीज मुझे बहुत प्रखंड बहुत पसंद है उनको बहुत रिजाया है आपको पसंद है उसके बारे में थोड़ा सा सुनाइए अच्छा अच्छा पदमा दि राजी गुड़ाधि राजी वीर चिरंजी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बातें आपने बताएं निर्मला जी मुझे लगता है कि हमारे श्रोता इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं सलामी ज़िंदगी वो आपकी बातों से कहीं ना कहीं प्रेरित हो रहे होंगे और अपने जो संस्कृत की आपने जो बातें बताई और गुरु की जो बातें आपने बताई वो कहीं ना कहीं कही उनके आस्था में भी ये चीज़ें उन्होंने भी कहीं ना कहीं कही सुना होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जीवन के पड़ाव में कई बार हम लोग आपने जैसे कि शुरुआत में ही अपने इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि चार साल जहाँ पर आप रहे वहाँ पर बहुत दिक्कतें हुई आपको और उसके बाद फिर वापस सूरत आए सूरत में भी आपको काफी दिक्कतें हुई तो जहाँ आपका शादी होने के बाद जहाँ पर आप पहुंचे थे वहां पर किस तरह की दिक्कतें हुई क्या डिफिकल्टीज क्या स्ट्रगल्स आपने झेले हैं उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए जैसे बॉम्बे में मैं बॉम्बे की रहने वाली मुझे पिपरिया जाना पड़ा पिपरिया बहुत छोटी प्लेस वहाँ पे पूरा ही चेंज घूंग प्रथा ओढनन ओडन पर था फिर भाषा में प्रॉब्लम मतलब वहाँ की जो भाषा है डिफरेंट भाषा है तो मुझे नहीं आना फिर वहाँ पे जैसे घूमट पर मुझे मालूम नहीं था कि थोड़ा घूमट भी निकालना पड़ता है तो घूमट पड़ता थी वहाँ पे तो और फिर उसके बाद में बड़ों जैसे इतना कुछ देखा नहीं था कि हर बार बड़ों को अपने को चरण स्पर्श करना है तो ये सीखना मिला अच्छी चीज थी लेकिन वो मुझे आ, मतलब स्ट्रगल करना पड़ा और उसके बाद में जैसे मैं पूरे मेरा जो पीयर पक्ष है पूरा वैष्णव धर्म नहीं है सनातन धर्म है यहाँ पूरा आया तो डिफरेंट वैष्णव धर्म जो रामानव संप्रदाय आपने बताया तो पूरा ही जो डिफरेंट पूरा मिला मुझे देखिए उसमें मैं पूरी एडजस्ट हो गई लेकिन मुझे थोड़ा शुरू में डिफिकल्टी आई उसमें और वहाँ का बोलने का तरीका रहने का तरीका फिर प्रिपर से हम आए तो अपना ओन हाउस नहीं था वहां पे किराए के मकान में रहते थे बहुत छोटा सा घर था पूरी फैमिली वहां रहते थे तो सभी चीज की दिक्कतें ही थी वहाँ पे फिर हम सूरत आए तो भी यही प्रॉब्लम थी अब तो फिर छोटा सा मकान उसमें रहना और पूरी फेमिली के साथ रहना तो ये सब स्ट्रगल करना ही पड़ा कि भी कैसे मैनेज करना है अपनी फैमिली के साथ कैसे रहे जैसे फैमिली सुचारू रूप से चले अपने ज्वाइंट परिवार बना रहे इसलिए थोड़ा सैक्रीफाइस कर लेंगे तो ये परिवार ज्वाइन बना रह जाएगा और जो आपको बालों में झाड़ू लाख बराबर होती है तो थोड़ा अपन सेक्रीफाइस करेंगे तो ये झाड़ू बंदी रह जाएगी स्ट्रगल किया लेकिन वो अब अच्छा लग रहा है, तो आ रहा है सामने सब आज फैमिली का नाम है एंड सब चीज का नाम है की कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसका बहुत बड़ा नाम है तो बड़ा अच्छा लगता है कि इतना सेक्रीफाइस किया तो बहुत अच्छा रहा यह निर्मला जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे आपने कहा कि मैं बॉम्बे में पढ़ाई किया है तो बॉम्बे में आपने पढ़ाई किया तो आपने जॉब वगैरह के बारे में नहीं सोचा क्या जॉब तो जब से से जगह में, क्या हुआ की उस समय अपने पुराने लोग थे वो कुंडली क्या ज्यादा प्रधानता देते थे, थे ना तो कुंडली बहुत अच्छी मिल गई थी मतलब बहुत ही बेस्ट कुंडली मिली तो बड़े लोगों का यही कहना था की कुंडली बहुत अच्छी मिली है तो अपने क्या लड़का कमाव होना चाहिए और परिवार अच्छा है और उस समय जॉब का इतना चलन भी नहीं था हर चीज आए तो जॉब करे वो परिवार में ही सिमट के रहना चाहती थी हालांकि मैंने वहां पे मैंने जो एम्ब्रॉयडरी है उसमें वो फ्रेम्स करने का बहुत ज्यादा शौक था वो फ्रेम्स मेरी उन्होंने डिमांड भी की थी किसको बाहर भेजिए बाहर कंट्री में विदेश भेजिए अब मैंने कहा नहीं ये काम नहीं करना है क्योंकि मैं मेरे को ये काम स्टार्ट नहीं करना है क्योंकि जहाँ मेरे ससुराल जाऊंगी मुझे तो वहाँ काम नहीं Uh, connect, करेंगे और वही हुआ कि वहां पे नहीं पसंद करते थे कोई भी वो पूरा छोटा सा तो अपने आपको पूरा सिमट लिया एक बार <laughs> कि नहीं आ, पूरा सिमट लिया की नहीं अपने जो इच्छाएं अपने परिवार को आगे बढ़ाना ये शिक्षा माँ और माँ के द्वारा दी हुई थी नहीं अपना परिवार को जैसा सब अपने वहाँ बड़े लोग ऐसा ससुर जैसा बोले वैसा करना है बस रोजों में यही चलता था कि नहीं अपन जिद नहीं कर सकता कि जॉब करना है अपने को ये करना है अपन इतना टैलेंटेड है तो कुछ करके बताएं वो कुछ नहीं था तो एडजस्ट कर लिया फिर अपने आप से निर्मला जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से हम लोग शादी होने के बाद कहते हैं कि एक लड़के में सब कुछ वो क्षमता होती है वो अपने आप को पूरी तरह से समेट देता है और जिस जगह पे जाती हैं उस जगह के जैसे रिवाज और संस्कार होते हैं उसमें ढल जाती हैं तो आपने वो बिल्कुल किया बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और आशा करता हूँ कि हमारे सभी श्रोताओं को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा आपसे और मैं चलिए अभी एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया है छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आप सुन रहे हैं रेड 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो Hey नमस्कार आप सुंदर नाइन फोर एफ एम सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है निर्मला जी से फिर से जुड़ते हैं और मैं बात करना चाहूंगा कि जीवन में बहुत सारे खुशी के पल आपके पास आए होंगे लेकिन कुछ एक पलों के बारे में जो बहुत ही सुखद अनुभूति आपको दे गए है उसके बारे में बताइए जब हमें ब्राह्मी और डेवलप हुआ की हमें सूरज जाना है सूरज बॉम्बे के नियर ही है और सूरत बिग सिटी तो उस समय मुझे बहुत अपने आप में एक सपना सा सामने आने लगा कि कुछ साकार हो जाएगा मेरा सपना तो मुझे उस समय बहुत की तो मैं अब इस परिवार में एक मतलब वंश मतलब मेरे अः आने वाला है तो मुझे उस समय पहली बार अनुभव हो रहा था की माँ बन रही हूँ तो मुझे बहुत उस समय खुशी की पल खुशी की खुशी की सीमा नहीं रही अपने आप में कि मैं मुझे, मिल मुझे मिला समाचार तो तो का यहाँ जाने के बाद बॉम्बे तो बिल्कुल नियर है चार घंटे का रास्ता है और बॉम्बे मेरा पियर है माँ पास में ही रहेगी तो मुझे उसदम की सबसे छोटी बेटी हूं माँ की तो जब चाहे जब माँ के पास चली जाऊंगी तो उस पल का तो एकदम खुचिया मत कितनी खुशी हुई है कि बहुत खुशी की कोई सीमा नहीं रही और उसके बाद में अभी दो तीन दिन पहले जब एकदम मेरे बेटे का गिनीज बुक में नाम आया तो उस समय तो अपार खुशी हुई कि आज मेरे बेटे ने मुझे आ, बहुत अच्छा तोहफा दिया है कि उसका गिनीज बुक में नाम आया उसने जो मेहनत की है उसका एकदम रंग उभर के आया है और गिनीज वो सर्टिफिकेट जब मेरे हाथ में आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा एकदम से <laughs> और जब मेरी बेटी डबल बॉलमेजिस्ट हुई पढ़ाई ये इंटीरियर डिजाइनिंग में तो उस समय तो इतना पुछ हैं कि अपन सोच भी नहीं सकते कि इतना डबल गोल्ड लिस्ट कभी मेरी बेटी को मुझे उम्मीद में नहीं थी कि मिलेगा मतलब डबल गोल्ड तो एक न खुशी के मारे भी चलो जो लाइन अपन ने ली उस लाइन का अपने को एकदम अच्छे सीख हुआ है उस लाइन कार में डाला है अपन नहीं परिवार है उसका क्या करोगी लेकिन उसने साकार कर दिया उस अपने को आज वो टॉप की इंटीरियर में उसका नाम आ रहा है तो मुड़ी खुशी का सबसे बड़ा खुशी का रहा समय निर्मला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी बार आपकी आंखों में नमी कब थी और किस वजह से थी हेलो हाँ जी जब माँ का खबर आई मुझे क्योंकि मैं सबसे छोटी संतान हूँ मेरी माँ की तो माँ हमेशा बोलती थी में उनको बहुत ज्यादा शौक था कि आ, मतलब जैसे रहता है ना कोई बच्चे का रहता है कि मैं उसको आते जाते बच्चे को देखू हर पल देख दे बच्चे को कोई कोई माँ का ऐसा सपना रहता है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो मेरे बच्चे के पास तो माँ को बहुत था हमारी की भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री होना चाहिए तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में भगवान कृपा से बनी है अपने यहाँ तो मुझे माँ को बुलाना चाहिए और माँ को दिखाना चाहिए कि आपका आप, देखो सपना कहीं ना कहीं साकार हो गया है लेकिन जब उनकी वो जब उनकी खबर आ गई कि भी मैंने में, बोला था भी एक बार माँ को आप सूरत भेजिए तो वो देखेंगे जब फैक्ट्रिया खुल गई है तो फैक्ट्री का उनको देखने का बहुत चाव था जो भी अपनी फैक्ट्री देखते थे तो उनको बड़ी खुशी होती थी और उनका सपना था ये की भी मतलब उस समय बहुत बड़ी बात थी ना फैक्ट्री लगाना फैक्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाना तो मैंने तो लगा मतलब तो मतलब कहा तो देखो वो चीज पल मांगा था लेकिन अः नहीं दे पाई माँ को मैं तो एकदम आंखे एकदम से तो बहुत बड़ा घर बना था उसी समय घर में नए घर में गई थी कि भी उनको बुलाना चाहिए और उनको एकदम दिखाना चाहिए देखो आपने मुन्नी को मतलब मेरे को लार से बोलते थे मुन्नी बोलते थे तो मैंने कहा आपको दिया पिपरिया है और देखो सूरत पहुंच के इतना बड़ा घर बन गया तो आप उनको बड़ा अच्छा लगता लेकिन नहीं तो आंखों में एकदम क्योंकि सब चीजें हो सकती है लेकिन मां तो जाने के बाद तो मां तो नहीं मिल सकती है ना कोई भी चीज तो में एकदम आंखें वो गई मेरी एकदम जैसे फटी रह गई आंखें नम हो गई मेरी माँ आंखों में दो चीज दिखाना था और माँ का एकदम अचानक फोन आया कि भी वो भगवान के चले गए हैं तो एकदम से अचानक हुआ अपनी एकदम तो तो तो नम उड़ तो जाए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आई की माँ का जब सुना तो एकदम आखे नम निर्मला जी ऐसा होता है क्यूँकी हम जिनके साथ रहे जिनको हमने देखा जिनके संग संग रहे उनकी पालना में हम जिए और एक ख्वाब रहता है कि हमने जो कुछ पाया है उसे हम अपनी माँ को दिखाना चाहते हैं लेकिन वो सपना आपका अधूरा रहा क्योंकि वो चीज़ें देखने के पहले ही वो पर लोग गए लेकिन मैं चाहूँगा कि रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आपके मम्मी के लिए कौन सा एक गाना आप डेडिकेट करना चाहेंगे तो कितनी अच्छी तो कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ तू तो कितनी अच्छी है तू तो कितनी भोली निर्मला जी बहुत ही अच्छा गीत आपने डेडिकेट किया बहुत ही अच्छा लग रहा था एक जो प्योर फीलिंग है जैसे एक माँ और बच्ची का जो प्यार है वो इसमें झलकता है तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी माँ की कुछ एक अच्छी बातें जो मना बहुत सारी अच्छी बातें माँ के अंदर तो होती हैं लेकिन आपके साथ आपके माँ के साथ और आपका खुद का कोई पर्सनल रिलेशनशिप जो एक टची जो बांध के रखा हुआ आपको उनके साथ उसके बारे में बताएगी वो तो हमेशा यही बोलते थे उसको इसको आते आते देखती रहू मैं बस <laughs> तो मैं मंदिर जाऊं तो उसको देख लूं जब मैं मंदिर से आऊं तो मेरी मुन्नी को देख लूं बस लेकिन वो <laughs> उनका वो सपना साकार नहीं हुआ बस <laughs> <laughs> तो ये याद आती रहती उनकी हर चीज कि जब जाऊं जाऊ तो देख लूं उसको आऊ तो भी उसको देखे इतना ज्यादा उनका स... उनको लग, लगता था मेरी बुढ़ापे की बेटी है <laughs> तो मैं उसका सब कुछ नहीं अच्छे से देख पाऊंगी ना तो कम से कम उसको जितने दिन भी रहू उसको अच्छे से सब कुछ कर दो पूरा <laughs> <laughs> तो तो याद आती रहती है इसलिए इस कि देखो एक जो दम, आ, माँ तो सबकी होती है सभी प्यार करती है लेकिन वो बोलता बोला बुढ़ापे की बेटी है तो बस उनको यही शब्द की मैं आते जाते उसको देखते रहू बस तो कितना उनके मन के प्रति कितना उनका होगा की क्या पता मैं उसको कितने दिन तक लाड कर पाऊंगी ये उनके अंदर था कि मैं कितने दिन तक उसको सुख माँ का सुख दे पाऊंगी ये कि फादर तो बहुत जल्दी चले गए थे तो माँ का ही ज्यादा इसने सब शादी ब्याह सब माँ ने ही करवाए भैया ने करवाए तो वो फर्क पड़ता है ना कि भाई मैं आते जाते उसको ऐसी जगह हुई कि मैं आते जाते उसको, उसको देखू फिर उनकी तो प्रेरणा इस बहुत है कि भाई सबको करना काम लेकिन अपना भी करना और सबका भी करना तो ये उनसे सीखा है काम कि भी अपना भी करना और सबका भी करना है पूरा सबको साथ साथ में लेके ही ही चलना है है तो ये उनका दिया हुआ सीख है जो बड़ा परिवार हम एक साथ एक बंदी के बराबर रह रहे हैं उनकी उन्हीं की सीख का काम सीख काम आ रही आजी है निर्मला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने माँ के साथ आप एक बिल्कुल आपका माँ का जो प्यार है वो आपने बताया एक अच्छा कनेक्शन है आपके शब्दों में कि मां चाहती थी कि आपको हर वक्त वो देखना चाहती थी मां का जो प्यार है मां का जो आपके प्रति जो कहते हैं मोह वो भी है कि हर बार वो आपको देखना चाहती थी बहुत ही अच्छा आपने अपने शब्दों में बताया और चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और कई बार हम लोग इन चीज़ों को सुनने के बाद और हमारे श्रोता भी इस बात को सुनकर अपने अपने माँ बाप को याद कर रहे होंगे क्योंकि माता पिता का जो प्यार है मिल रहा है अच्छा है लेकिन जब नहीं होते हैं तो फिर उसकी बड़ी एक कमी रह जाती है उसको कोई नहीं बर सकता सिर्फ यादें हैं जो हमें उन यादों के सहारे ही जीना पड़ता है तो आइए आगे बढ़ते हैं वैसे कहते हैं कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं तो वैसे मुश्किल कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हमारे बीच में आ जाती हैं जहाँ पर हमें उन यादों के साथ यादों के सहारे जीना पड़ता है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ आप सभी को जोड़ना चाहूँगा आप सुनाए है रेडमोथ वन नाइनटी पॉइंट पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लग रहा है निर्मला जी हमारे साथ हैं सूरज से जुड़ी हुई हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने अपना शेयर किया है आइए आगे बढ़ते हुए मैं अभी उनसे जानना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया कि मैं आम, मुस्कान सेवा मंडल से जुड़ी हुई मुस्कान संस्थान से और जहाँ पर सभी फोर्टी प्लस के जो एजेड महिलाएं हैं उनको उसमें जोड़ते हैं और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कई बार उनके लिए आ, मेडिकल चेकअप या मेडिकल कैंप्स का भी आयोजन करते हैं और बहुत ही सुचारू रूप से ये काम निर्मला जी अभी भी कर रही हैं जुड़ी हुई हैं तो मैं चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा इवेंट के बारे में बताइए जो आपने अपने महिलाओं के लिए किया है हाँ हमने बुजुर्ग लोगों का सम्मान किया जो एक तो बुजुर्ग लोगों का जो कि 70 अप 70 अप जो सूरत में पहली बार सम्मान हुआ है बुजुर्ग लोगों का जिनको बुला करके सम्मान और मतलब जैसे बताया लोगों के बुजुर्ग भी अपने लिए कितने सम्मानी हैं तो समाज ने उसको पहली बार यहाँ सूरत में ये प्रोग्राम हुआ कि सामाजिक प्रोग्राम की बड़े बुजुर्ग लोगों को बुला करके जो भी है सेवनटी सेवनटी अप उनका बुलाके सम्मान किया और उसके बाद में नेक्स्ट इवेंट हमने किया कि गरीबों की अपने जो बच्चे जहाँ पे पढ़ रहे हैं जो लाइट नहीं है बिना के भी पढ़ रहे हैं उनको सहयोग कैसे देना है जैसे भी अभी हमारा मंडल गया था राजपिपला तो वहां पे अंधेरा है बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चे अपने हाथ से कपड़े भून रहे हैं अपने हाथ से सब स्त्रोत पाठ खेती बाड़ी अपने हाथ से कर रहे हैं तो वहां पे हमारी संस्था हम लोग सब मिलके गए थे और वहाँ पूरा दिन भर का इवेंट था हमने देखा बच्चों को लाइट नहीं है वो बच्चे बिना लाइट के भी संस्कृत पढ़ रहे हैं और उसके बाद में वहाँ पे मेला उनको स्पॉन्सर किया ट्वेंटी वन थाउजेंड रुपीज निर्मला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने संस्थान के माध्यम से जो कार्यक्रम आपने किया सेवेंटी प्लस वालों के लिए आपने एक कार्यक्रम किया उसके बारे में आपने बताया और बच्चों के लिए जो स्कूल पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए किताब और उनको सपोर्ट आपने किया अपने संस्थान के माध्यम से बहुत ही अच्छा सोशल वर्क आपने किया है और आने वाले समय में किस तरह का सोशल वर्क या सामाजिक सेवा करने का आपका विचार है उसके बारे में बताइए आने वाले में कि हमारी इच्छा है की हमारी ये चर्चा चल रही है की जो भी हमारे समाज पूरा समा, समाज जो भी बच्चा सामूहिक विवाह की इच्छा है की जो कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है और जो कन्याएं माँ बाप विवाह नहीं कर पा रहे हैं तो उनका हमारी इच्छा है कि विवाह का मतलब सामूहिक विवाह हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम भी अपने प्रोजेक्ट ऐसा भी दे समाज के अभी गाँव गाँव जाकर के जो बच्चे शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं और गाँव को एडोप्ट भी करें बच्चों को एडोप्ट करें उसके बाद जो बच्चों की शादी नहीं हो रही है उनको एक प्लेटफॉर्म ये समाज दे जिससे अपने समाज में उनकी पहचान बने और उनकी हम शादी कर पाए नहीं, नहीं। तो पास कुछ नहीं है, और नहीं पा रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि अब एक एक दो, दो सबसे मिले और फिर उसके बाद में एक एक एरिया लिखे और वहां पे पूछे भाई कौन बच्ची है शादी लाए फिर ये जो और बच्चियों की कमी भी बहुत है तो ये बहुत इच्छा है कि ऐसा काम हमारे मुस्कान महिला के मंडल के द्वारा हो हमारी बहुत इच्छा करने की और प्रयास भी चल रहा है कि हम लोग सब डोर टू डोर जाएं और जहां समाज की बच्चियां हैं कि जो शादियां नहीं हो रही है और गांव में भी जाना है ऐसा नहीं है कि खाली ओनली सूरत बगल में छोटे छोटे गांव है जहां बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही है वहाँ पे हम लोग जाके शादी उनको बच्चियों को अच्छा मतलब घर बार मिले अच्छे से शादी सम्पन्न कराए जिससे एक घर बस जाए और ये बहुत बड़ी तमन्ना है उनमें निर्मला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और कई बार ऐसे होता है कि जो गरीब तक लोअर फैमिली रहती हैं या गरीब आ, होता है फैमिली तो उनके यहाँ ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि लड़की की शादी कैसे करें कई चीज़ें उनके बीच में आती हैं कई बंधन उनके पास में आ जाते हैं कि कैसे हम बच्ची की शादी करें तो ये एक अच्छा विचार आपने किया है कि आने वाले समय में इस तरह का इवेंट आप करेंगे जहाँ पर जो गरीब बच्चियां हैं उनकी शादी आप अपने संस्थान के माध्यम से कराना चाहते हैं बहुत ही अच्छा काम आप करने जा रहे हैं तो मेरी दिली दुआएं हैं और शुभकामना है कि आप इस कार्य को बहुत जल्दी और अच्छा सम्पन्न करें आप सुन रहे हैं रेडी 90.4 एफएम पर सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को और हमारे साथ सूरज से निर्मला जी जुड़ी हुई है जो सिक्सटी प्लस रनिंग है लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ और उनकी बातों से बहुत ही एक्टिवनेस लगता है कि अभी भी वो समाज के लिए कुछ करने के लिए बिल्कुल एवर uh, रेडी रहती हैं उनके शब्दों से भी लगता है उनकी भावनाएं भी शुद्ध हैं कि वो समाज, समाज के साथ जुड़कर समाज सेवा करना चाहती हैं तो निर्मला जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे आपकी बच्ची की बच्ची है, पोती है, होता है उनके साथ आप कितना टाइम दिया है कब आते हैं वो बच्चे उनके साथ आपका क्या मिलनसार किस तरह का संबंध है उसके बारे में बताइए वो तो मतलब जो दोनों बच्चे जो है अच्छा। वो माँ मा ही बोलते मुझे अच्छा बोलते हैं मेरे पास ही रात को सोते हैं वो अच्छा। तो बिना मेरा पेट हाथ लिए तो वो सोते ही नहीं है तो पूरा टाइम मतलब मैं पूरे सूरत में बदनाम हूँ इसलिए अच्छा। कि वो बच्चे तो मीटिंग में भी आते तो मेरे साथ ही जाते हैं वो अच्छा। इतना ज्यादा अभी भी मैं आई हूँ तो पीछे से पूछेगा माँ कहाँ गई कितनी देर में आएगी मतलब उनको माँ के बिना तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है और रात को तो सोना तो कम्पल्सरी कोई हाथ भी नहीं लगा सकता अपनी माँ को माँ अच्छा, अच्छा। मतलब मीटिंग मतलब, में भी जाती तो पहले तो बचपन में उसको छोटा था तो साथ में लेके मुझे जाना पड़ता था तो सब लोग बोलते थे भाभी जी आप इसको लेके आए तो मैंने कहा रहता नहीं मेरे बिना में लाना बैठेगा एक तो उसको मतलब भोजन भी माँ से ही करता है दूध पीना तो माँ से पूरा स्पेंड टाइम मेरा मुझे जो लगता है कि जितना समय मैं बच्चों को दे सकती हूँ अभी क्योंकि आ, आने वाले दो साल बाद तो बच्चे बैठेंगे बेट, भी नहीं अपने पास क्योंकि आ गए व्हाट्सअप आ गए उनकी खुद की एक्टिविटीज बढ़ गई उनके स्कूल की स्टडी बन गई तो जितना समय अभी वो लोग मांगते उतना मैं उनको समर्पित कर दू <laughs> तो जितना बोलते उनके साथ गेम्स भी खेलती हूँ उनके साथ लूडो भी खेलना है बच्चे बन जाती है उनके साथ में उनके साथ बाहर जाना है तो बाहर भी इवेंट करके आना है अपने को घूम फिर के आना है सब तो पूरा बच्चों के साथ तो पूरा और एक है मेरी बेटी के वो भी वैसे ही नानी माँ वो नानी नहीं बोलती नानी माँ ही बोलती है नहीं, नहीं, नहीं। तो तीनों बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो माँ का पता नहीं रहता माँ कहा <laughs> <laughs> तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट है बच्चों को भी है और मुझे भी बहुत है क्योंकि तीनों बच्चों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है और भी बहुत ज्यादा है अच्छा मतलब चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आजकल काफी दिक्कतें होती हैं कभी कभी मीटिंग्स में आप ले जाते हो तो उनको फिर कैसे आप समझाते हो कैसे उनको कंट्रोल करते हो क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं मस्ती भी करते हैं तो आप इन तीनों के बीच में रहते हैं उनको कंट्रोल या फिर उनको अच्छी बातें कैसे सिखाते हैं क्या तीनों बच्चों में जो एक छोटा वाला बच्चा है वो ही जाता है मीटिंग में अच्छा अच्छा तो खड़े हो गए जाएगा तो उसको बोलूंगी चेयर पे बैठना आवाज नहीं करना है बाबू मेरी मीटिंग चल रही है वो नहीं करता इतना सिंसियर है वो बच्चा अच्छा। की आवाज नहीं करता है बिल्कुल चेयर पे बैठे वे सब देखता रहेगा बस ऐसा हाँ, कुछ भी आवाज या कुछ भी आजकल के बच्चों जैसे कुछ भी नहीं आप मीटिंग में ले जाओगे चुपचाप बैठूंगा मतलब कभी भी आज नहीं करी उसने मीटिंग में हाँ। कोई भी कंपनी नहीं कर सकता है मुझे <laughs> <laughs> चलिए इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि आप लकी हैं कि आपको एक बहुत शांत प्रिय बच्चे मिले हुए हैं <laughs> प्यार अच्छा अच्छा अच्छा है है साथ, के साथ अच्छा अच्छा। अच्छा। <laughs> निर्मला फॉलो करते हैं बात को मेरी जी ही ही अच्छा लगा प्यारा सा जो है आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया आशा करता हूँ कि हमारे सभी लिसनर्स को भी आपकी बातें सुनकर अपने परिवार की और अपने माता पिता की याद आ गई होगी और उनका जो है माता पिता के प्रति अपने बच्चों के प्रति, प्रति, प्रति प्यार बड़ा होगा ऐसी शुभ करता हूँ और हमारे सभी लिसनर्स जो है राजस्थान और गुजरात के इस वक्त आपको सुन रहे हैं और कुछ लोग एंड्रॉयड फोन से एप्लीकेशन से भी आपको वर्ल्ड वाइड सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि उन सभी सुनने वालों को आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे मेरा मैसेज तो ये रहा है भी आज जो समय चल रहा है अपने बड़ों का सम्मान करना बहुत जरूरी है बड़ों का सम्मान करना चाहिए और बड़ों के प्रति आस्था बड़ों के प्रति सम्मान बड़ों के प्रति विश्वास जरूर रखना चाहिए और बड़े जिस अपने पद चिन्हों पर चल रहे हैं उन पद चिन्हों पर अपने को भी चलना ही चाहिए यही मेरा संदेश है जो आज की युवा पीढ़ी भटक रही है तो उनको यही कहना मेरा है कि अपने बड़ों का सम्मान करें अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम नहीं भेजें उससे उनको बचाएं और अपने घर पर रखें और उनका सम्मान करें बहुत ज़्यादा निर्मला जी सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप आए अपने अनुभव शेयर किया बहुत ही अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी ओर से थैंक यू धन्यवाद बहुत बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आपसे चर्चाएं करके <laughs> बहुत अच्छा लगा हाँ थैंक यू बहुत वेरी वेरी थैंक यू धन्यवाद निर्मला जी और चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही बहुत ही अच्छी बातें आज के इस सेशन में हुआ सलामी जिंदगी में आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा और जो बातें आपको अच्छी लगी हो उसे जरूर जीवन में उतारे और आगे बढ़े इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी आज रमेश और निर्मला जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रिडमोदन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो बचपन के दिन भुला न देना हो बचपन के दिन भुला न देना आज हसीिक कलगुला न देना आज हसीिक कलगुला न देना हो बचपन के दिन भुला न देना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 कर सपन सुहा एक दिन यही जमाने यही जमाने याद हमारी मिटाना देना आज हंसे कल रुला न देना ओ बचपन के दिन भुला न देना बचपन के दिन भुला न देना आज हंसे कल रुला न देना